श्री शंकर भगवत पादाचार्य विरचित आत्मबोध आचार्य भगवपाद के द्वारा रचित है आत्मबोध ग्रंथ इसके टीका है उनके शिष्य पद्म पादाचार्य के द्वारा विरचित टीका है टीका का नाम है वेदांत सार टीका का नाम है वेदांत सार के ग्रंथ सदान के तो अलग है ये टीका का नाम है वेदांत सार टीका सहित टीका है चार्य के द्वारा रचिता है का, का, मंगला करते हैं। पादं, उमा इंद्र का नाम है सप्तमुख इंद्र के द्वारा पूजित पादो यस्य पूजितो पाद यगवान के पाद इंद्र के द्वारा पूजित है सतपथ मनुष्य मनुष्य अगोचरा कारण सतपंथान सतपंथ सतपथे मन सो पंथा मार्ग है मन भा, भागने वाला बहुत मार्ग है मन का बहुत को विषय करने वाले मन है यहाँ बैठे बैठे मन कहा भाग जाता है किस को विषय करता है किंतु उसका भी आकारम अगोचर आकार ये परमात्मा के आकार मन का भी अगोचर विषय नहीं है शुद्ध स्वरूप मन का विषय नहीं है जल रूह प्रादुर्भाव धातु से बनता है जल में हनिवार कमल विकसितम विकसित जल रूह चिकसित जलरो नेत्र जिनके चक्षु विकसित जल कमल के सामन प्रफुल्लित कमल के शब्द से नेत्र जिनका विकसित जलरो नेत्र यसे उमा छाया छायाक शब्द का अर्थ होता है चंद्र छाया अंकम य को शशि कहते है शो अश अस्तिति शि शिता सदस्य लिंग नहीं लिंग है सो अश अश्विन अस्थिति शशि सशे खरगोश देखिये खरगोश का चिन्ह चंद्र में पुनः चंद्र में देखो ना एक खरगोशी चरा मुकल करके होने से उसका नाम सशी हुआ सस की छाया उसमें है इसे उसका नाम ससाक है छायांक भी है छाया अंकम य चिन्ह चंद्र में तो खरगोश की छाया है लेकिन समुभ में उमा छायांकम उमा छाया है अंकम यश उमा की छाया है अंक छाया का केवल छाया नहीं छाया का उज्ज्वलता प्रकाश भी है है, उमा सौंदर्य है उमा के सौंदर्य ही अंक है शिवजी में उमा अर्धनारीश्वर नारीश्वर हमेशा ही स्थित है तो जिस प्रकार चंद्र में छाया है शिव जी में उमा का सौंदर्य चिन्ह रूप से है उमा छाया अंकम यभ ससंभ उमा छाया अंक उमा के सौंदर्य है प्रकाश है अंक शिवजी शिव इतने प्रकाश है कर्पूर गौरव शुद्ध है उज्जवल प्रकाश प्रकाश माने ब्रह्म उसमें उमा के सौंदर्य भी अंकज तुल्य और जैसे चंद्र में दिखता है छाया या दिखती है वो अलग है ही नहीं इसी प्रकार उमा रूपो छाया प्रकाश ब्रह्म रूप प्रकाश भिन्न है नहीं उसमें चिन्ह जैसे दिखता है ऐसे उमा छाया है अंक जिसमें चिन्ह जिसमें उमा की छाया हो उमा के प्रकाश हो उमा के सौंदर्य अंक तुल्य है शिव जी में ऐसे शिव को सम्भुम आश्रय आश्रय करता हूं उनके ऊपर निर्भर करके उनके कृपा से ग्रंथ करने के लिए मंगलाचरण करते हैं त्र भगवान शंकराचार्य उतमीण वेदा प्रस्थान निर्माय अवलोकनासम मंदबुद्धिंग्रह आत्मबोध प्रकरण विदेश उत्तम उत्तम से अधिकारी उत्तम अधिकारी उत्तमाधिकिण तथा जो अधिकारी अतम है साधारणचतुसपन्ने तीव्र वैराग्ये उत्तम अधिकारी वेदात प्रस्थन निर्माय उनके लिए वेदात के प्रस्थन वेदात प्रस्थान प्रस्थन प्रस्थान मार्ग तीन मगे वेदात होता है किले एकुति प्रस्थान एक न्यायस्थन स्थानते है उपनिषदे जिसके ओर भाष्य आचार्य भवपादान ने लिखा और स्मृति प्रस्थान है गीता गीता के ऊपर लिखा है और न्याय प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र उसके ओर भाष्य है आचार्य पद का तो तीन प्रस्थान त्रैम निर्णायक प्रस्थान तीन को निर्माण करके तीन भाष्य लिखने के बाद ये ग्रंथ कुछ लिखा है आचार्य ने किसल लिखा है तद अवलोकन असमर्थ नाम प्रस्थान तय भाष्य को अवलोकन श्रवण मनन करने के लिए जो असमर्थ है समर्थ नहीं है ऐसे असमर्थ क्यों होते हैं मंदबुद्धिना मंदा बुद्धि रहता मंदबुद्धि वाले मंदबुद्धि वाले होने वेदांत श्रवण चिंतन करना प्रस्थान्तरी भाष्य अपने संप्रदाय में ज्ञान होने के लिए प्रस्थान श्रवण मनन जी करना चाहिए जो उसमें असमर्थ है उनके मंद बुद्धि वाले के लिए अनुग्रह के लिए यह प्रकरण ग्रंथ लिखा है और ये प्रकरण पढ़ने के बाद मंदबुद्धि वाले का भी उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है फिर प्रस्तांतर में प्रवेश अबाध प्रवेश होता है उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए और उनमें भी जो भी अवैराग्य है तो इस प्रकरण ग्रंथ से भी साक्षातकार हो सकता होगा सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह धना सर्व वेदाता सिद्धांता संग्रह सम्पूर्ण वेदांत सिद्धांत का संग्रह ये संग्रह धन आत्मबोध प्रकरण आत्मबोध हे प्रकरण ग्रंथ दिदीषु दस मिचु इच्छुक देखाना चाहते वे पहले प्रतिज्ञा करते प्रति जानी काज्ञा करते भगवत्द आचार्य भगवी तपोभि तो nama. Nama Tabu Tabu नां। शांता शांता मुक्षक्षूणेक्ष आत्मबोधो विधीये आत्मबोधा शांता मुख्योम तपोषी पाना क्षेण पापा, नी पापा नी ये क्षीण पा पाप क्षीण हो जाए पाप नष्ट हो जाये पाप कैसे नष्ट होंगे तपो भी तपक द्वार तपसा ब्रह्म विजिज्ञास्वन तपहे साधन सवर्णश्रम धर्मेण तपसा हरिषणा तो वर्णाश्रम धर्म करे तपसे ईश्वर की प्रसन्नता होने पर साधन चतुष्टय संपूर्ण अधिकारी होता है साधन प्रभेदाग्यादि चतुष्ट विभिन्न पृथ्व चांद्रायण आदि तपहे अपने भन्नाश्रम धर्म पालन करना तपहे विभिन्न तप के द्वारा पाप होने पर तभी शांत होते शांताना आना शांत होता है जब पाप बहुत ही अंतकरण में चाँचल है वासना बहुत ही वासना तो जो अधिक है वो अंतर्ण चंचल होगा स्थिर नहीं रहेगा शांत तो नहीं होगा उनको वेदांत सवन कहाँ करते सकते वेदांत स्वर्ण से ज्ञान कहाँ से होगा जो तो शांत तो होने पर पाप क्षिण होने पर भी ज्ञान होता है ज्ञानम उत्पत्ते पुनसाम क्षयात्प से कर्मणा पाप कर्म क्षय होने पर ज्ञान होता है बहुत पाप कर्म होने पर सभ्य प्रभुति भी नहीं होती है आगे साक्षात्कार दूर की बात है तो क्षीण पापा नाम क्षीण पाप होने का शांत तो। और शांत होने से राग विगत राग जिनका राग समाप्त हो गया आशक्ति भोग आशक्ति राग विषय भोग करने की इच्छा विषय की चाय वो राग का समाप्त तो होने पर बीता चाह रागत से ये अस्तित्व लिए वही मुम्ख्य तभी होते हैं अंत हो शांत हो आ जाएगा, होगा तो इंद्रिय भी शांत हो जाएंगी जाएंगे आसक्त अभावराग्य हो जाएगा तो मुमुक्ष होगा मुमुक्षों नाम अपेक्ष अपेक्षित है मुमुक्ष के लिए यह ग्रंथ मुमुक्ष मुख्य अपेक्षा अयम आत्मबोध विधियते आत्मबोध ग्रंथ का ग्रंथ की रचना करते हैं इसमें आत्मबोध प्रकरण की प्रति <ँदीज>। करते आत्मबोध ग्रंथ में रचना करते हैं मुंह के लिए अपेक्षित है ठीक तपो भी का अर्थकृचांद्रायण नित्य नैमितिकादि अनुष्ठान रूपे तपो भी कृच चांद्रायण तप और नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म ग्रहण के समय में जप आदि नित्य कर्म है जप ध्यान उपासना सेवा तप ये सब अनुष्ठान करने पर इत्यादि निमित्त नित्य अन्य अनुष्ठान रूपे और जितने कर्म करे इच्छा रहित तो होकर फल इच्छा रहित हो करके परमात्मा तृप्त त्रिक, तृप्ति के लिए परमात्मा को समर्पण करके फल इच्छा रहित होकर निष्ठ काम तो, कर, कर, तो अंतकर्ण शुद्ध होता है पाप होता है ये सब तपे चंद्रण तपे नित्य अन्य का अनुष्ठान रूप ही तपे तप की तरह क्षीणानी पापानी यदि क्षीण पापा ये शां पाप क्या है राग आदि अंतकरण दोषा है ये शांति पाप शब्द केवल पुण्य पाप के नहीं पाप के फल है राग आदि में अंतकणों दोष है राग आदि राग द्वेष है ये द्वेश्वेश अंतकर्ण में दोष है दोष क्षीण होते हैं पाप के द्वारा सबको क्षीण पापा ने कहा था क्षीण तो, अंतकर्ण दोष आना जिनका अंतकण दोष नष्ट हो जाए उसको तो पाप शब्द से कहा गया नित्य नुरीत क्षय वचनाथ नित्य नमित के द्वारा दूरी तक तो का पाप अक्षित करेंगे तो पाप अक्षय होता है कभी शांत होते हैं पाप नष्ट होने पर ही क्षीण पाप होने पर भी शांत होगी पाप बहुत ही तो शांत नहीं होते चंचल होते नाम भीतराग अर्थ वैराग्य हो यह मूत्रार्थ फलोभोग रहता नाम यह इस्लोक में सख्त चंद्रमिराग हो परलोक में स्वर्ग भोग में फलभोग की इच्छा नहीं हो फलोगित ना तो फलभोग होने पर भी मुमुक्ष है मुक्ति की इच्छा वाले की मुमुखक्ष तो बनेगा मुमुक्षु मुमुक् मुक्ति इच्छा वाला मुक्ति जो चाहता है उसने मोक्ष में उसमें तो करने के लिए ग्रंथि का भेदन तोड़ने के लिए कृत प्रयत्न यही जिन्होंने प्रयत्न किया प्रयत्न कर रहे उनके लिए ये ग्रंथ मुमुक्ष हो और भेदन तोड़ने के लिए नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं उनके लिए साधन ग्रंथ है यथोक्त साधन संपन्न नाम ऐसे साधन होने पर साधन चतुस्थ संपन्न हो ये जो साधन कहा गया पाप हो किए शांत हो, हो, के लिए ग्रंथ आरम किया जाता है अयम आत्मबोध विधि आत्मबोध विधि मुखे नवश्यकतः प्रतिपाद्य तो आत्मन बोध आत्मा का विधि के, के द्वारा विधान करके अवश्य है मुमुक्ष के लिए आवश्यक अपेक्ष अपेक्षा मतलब आवश्यक है के अत्यंत आवश्यक है उसके लिए ग्रंथ प्रतिपादन तो किया जाता है ये मुमुक्ष के लिए आवश्यक है बहुत लोग नहीं समझ कर कहते हैं है। क्या ग्रंथ पढ़ना है ग्रंथ पढ़ के क्या समझते ग्रंथ पढ़ने का अर्थ खाली प्रवचन करके रुपया कमाना तो जो मुंमुख ग्रंथ क्यों पढ़ना क्योंकि हम प्रवचन नहीं करना है प्रवचन करने के लिए ग्रंथ नहीं जो ग्रंथ लिखा है महापुरुष ने आचार्यों ने कृपा करके मुमुक्षु के लिए ग्रंथ लिखा ग्रंथ तो लिए मुख्य लिए। और उसके लिए नहीं करके कोई अन्य मार्ग में लगाएगा होता तो अलग है ग्रंथ मुमुक्षु के लिए ही है अब आसना है वैराग्य नहीं है कोई उसको पढ़ कर दूसरे सुना कर रुपया कमाएगा वो नाट्य करने वाले भी नाच करके गीत बोल कर कमाते है ये वैसे कुछ पढ़ कर के सुन कर के बोल कर रुपया कमाएगा तो ऐसे रुपया कमाना तो अलग है उसको कई को कोई करे ग्रंथत् तो ग्रंथ की रचना मु के लिए और ये के लिए धन है मु के लिए आरम्भ किया जाता है आत्मबोधो प्रथम श्लोक बोलो ठीक है मुक्ष के लिए मोक्ष प्राप्त करना है तो बहुत साधना है तो ग्रंथ पढ़ने का जरूर क्या है वो साधना वेदांत श्रवन तो करने की क्या आवश्यकता है तप करना है तपस्या करो मंत्र जप करो कर्म करो योग अनुसार करो आसन प्राणायाम श्री तीर्षाधन करो आदि अनेक साधन से बहुत साधन है तो साधन तो ये सब तप है मंत्र जप कर्म योग आदि से साधना अनेक साधन होते हुए मोक्ष के प्रति बोध एव कि प्राधान्य है। उन्हें क्या तो आत्मबोध ज्ञान ज्ञान ज्ञान क्योंकि बहुत साधन है आत्मबोध ग्रंथ की क्या आवश्यकता है बोध क्यों कहते ज्ञान की क्या आवश्यकता प्रधान ज्ञान क्यों कहते इतना तरह इसके लिए कहते हैं बोधोन साधने साक्षा मोक्ष साधन साकज विना मोक्षो न सिद्यति का अन्य साधने बोध साक्षात मुक्ष के साधन जितने साधने है सब साधने के अभेशा मोक्ष का एक साधन बो तो है बोध साक्षात साधन है अन्य जितने साधन है वो साधन तो है साक्षात नहीं है वो तो अन्य साधन परंपरा से है अन्य साधन से अंत शुद्ध होगा उसके बाद ज्ञान होगा ज्ञान के द्वारा ही अन्य साधन है का साधन साक्षात नहीं है अब बोध ज्ञान तो साक्षात ही मोक्ष का एक साधन दूसरा कोई नहीं मोक्ष का एक ही साधन है साक्षात साधन ज्ञान है ज्ञान ही एक मोक्ष का साधन है मोक्ष का एक साधन है साक्षात बाकी तो परंपरा से जितने साधन है और परंपरा से साक्षात साधन नहीं है ज्ञान ही अंतकरण शुद्धि के द्वारा साधन चतुष्टय संपत्ति के लिए ज्ञान का साधन है आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि आत्मज्ञान का अनुवाद करके उसके उद्देश्य से श्रवण मनन निधिझासन का विधान किया गया यह अंतरंग साधन है ज्ञान का मोक्ष का साधन तो ज्ञान ही है साक्षात अब बाकी परंपरा से और ज्ञान का साधन श्रवण मनन निधि झासन और श्रवण आदि करने के लिए साधन चतुष्टय होने के लिए बाकी सब साधन है तो ज्ञान ही मोक्ष का एक साधन है पाक से जैसे वन का साधन पाक के लिए ज्वाला आदि बहुत चाहिए चोला आदि ही तो वन्य ही मुख्य बन हो तो ज्वाला से हो जाएगी बन्य नहीं तो काष्ठ बिंधन क्या होगा जैसे बन ही एक साधन है इसी प्रकार ज्ञान बिना मोक्षा सिद्धि थी ज्ञान बिना के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी इसलिए अन्य व्यक्ति को बताया ज्ञान के बिना मुख्य नास्ती जैसे कपाल अभाव घटा भाव कपाल सत्य घट तो कपाल घट का साधन होगा ज्ञान से ही मोक्ष होगा और ज्ञान बिना मोक्ष न सिद्धति ज्ञान बिना मोक्ष नहीं होगा तो ज्ञान ही साधन है होगा तरत शोकमात्मा भी थी ज्ञानी शोक पार हो जाता संसार को ये कहा ज्ञान हो तो संसार को हुआ और ज्ञान नहीं तो, तो मोक्ष नहीं होगा व्यक्ति श्रुति यदा चरमवत आकाशम व्यस्त सन्नीति मानवा तथा अभिज्ञा दुख से अंत परमात्मा के ज्ञान क्यों ना दुखों का अंत हो जाएगा एक उपाय है श्रुति परमात्मा के परमात्मा ज्ञान क्यों ना दुखों से अंत हो जाएगा कब यदा आकाशम चर्मवध व्यस्ट मानवा मानवा आकाशम चर्मवध बेस्ट चमड़ा को ऐसे बेस्तर करते कट को है ना कट चट को बेस्तर करते ऐसे आकाश को जो ऐसे लपेट लो तब ज्ञान क्यों ना मुख्य हो जाएगा संभव है आकाशको साम्राज्य से लपटना इसी प्रकार ज्ञानिक ज्ञान हो नहीं करता है, है। अन्य है है। व्यतिरिक्रुक्ति के द्वारा स्पष्ट है ज्ञान ही मोक्ष का साधन है मोक्ष ज्ञान नहीं होगा ठीक है तपो मंत्र कर्म येगा साधना परंपर क्रमे ज्ञान द्वारा मोक्ष साधन सब ठीक है कोई साधन का खंडन नहीं करना तप है मंत्र है कर्म है योग आसन आदि भी आसन आदि साधन है परंपरा से साक्षात नहीं परंपरा से क्रम से अंतोण शुद्धि द्वारा अंत कोण शुद्धि होने पर फिर जिज्ञासा होगी फिर उपदेश ग्रहण करेगा ज्ञान होगा ज्ञान के द्वारा मोक्षम साधयती अन्य जितने साधन ज्ञान के द्वारा ज्ञान होने के लिए परंपरा तो तो से और है? वो नहीं ज्ञान होने के बाद कुछ होकर के मोक्ष होगा नहीं साक्षात स्वजन्म मात्रादेव दीप प्रकाश जल होने के बाद अंधकार को नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा लाठी से पोचना पड़ेगा दीप प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है दीप प्रकाश दीप प्रकाश की उत्पत्ति होते ही अंधकार नष्ट हो गया ठीक इसी प्रकार देव स्वाना अपने जन्म से ही मात्र और कुछ नहीं साधना और ज्ञान निश्चय सी का पूरा ज्ञान को नाश कर देगा ज्ञान और ज्ञान जब नष्ट हो गया तो मोक्ष को क्या करेगा ज्ञान स्वराज्य अभिषेक है तो अभिषेक कर देगा स्वराज्य में स्वस्मिन राज्य भाव स्वराज्यम स्वस्वरूप अभिषेक करते हैं पदवी में इसी प्रकार बड़े सबसे श्रेष्ठ पद है स्वराज्यम स्वराज्य में अभिषेक कर देगा कर मुक्त हो जाएगा ज्ञान होते ही सब ज्ञान हो गया मुक्त हो गया इसलिए मुख्य साधन हुआ एक ही साधन ज्ञान है अब अन्य साधने, साधने भी ज्ञान से प्राधान्य मुक्तम अन्य जितने साधन है सबके अभिषेक ज्ञान प्राधान्य क्योंकि साक्षात मुक्ति का साधन है बाकी सब साधन है जप ध्यान प्राणायाम तीर्थाटन सब कुछ साधन है उपवास तो उपासना सब है उसका निराकरण नहीं सब साधन है मोक्ष के लिए ज्ञान साक्षात साधन और परंपरा से साधन है तदेव तो दृष्टान्त नृढ़ थी उसको दृष्टान देकर दृढ़ करते दृष्टान्त दिया इसे बननी पाक के लिए साधन मुख्य है यथा लोक पचन क्रियायाचन पाक क्रिया के लिए काष्ठ जल भांडा आदि साधने तो सबसे थी, सब थी। काष्ठ भी चाहिए जल चाहिए बर्तन चाहिए सब साधन होने पर भी वही बिना पाक होना सीधे सब साधने वन नहीं ताक हो जाएगा नहीं होगा तद्वत ज्ञान बिना मोक्ष न सिद्ध थे ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा बाकी साधन तो अंत गण शुद्ध कर देंगी योगाभ्यास करने से अंत गुद्ध होगा समाधि अभ्यास करेगा तो ज्ञान से ही होगा बोलो साक्षा सा ननु नाम विचित्र शक्ति कर्मेव कि अज्ञान ना कि कर्म की शक्ति विचित्र है इसी कर्मे के द्वारा ही मनुष्य सर्ग जाता है नरक भी जाता है कर्म से पुण्य कर्म करेगा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है मनुष्य में कोई कितने सुखी कोई कितने दुखी है ये कर्म से है ही कोई कर्म मनुष्य जन्म देता है कोई कर्म पशु पक्षी बना देता है इसी कर्म से वृक्ष भी बन जाते हैं जितने जीव है पेड़ पौधे है सब वो पहले कभी मनुष्य थे कर्म के कारण कोई स्वर्ग में गया कोई नरक में गया कोई पेड़ पौधे बन गया कोई किस प्रकार रोगी है जितने देखो सर्वत्र कर्म से अलग अलग फल प्राप्त करते हैं कर्म में इतने सामर्थ्य है कर्म का फल है और कोई सुख दुखी होता है कारण के बिना कार्य नहीं हुआ सुख दुख कार्य उसका कारण चाहिए कारण कर्म है असाधारण कारण कर्म से ही सुख दुख होता है इसलिए कर्म की शक्ति विचित्र है विचित्र शक्ति होने के कारण जो कर्म स्वर्गों को फल देता सकता है नरक को फल दे देता है, दे है अन्य जन्मों को प्राप्त करता, करता है इसी कर्म में किंचित अज्ञान नाश से कर्म ही नष्ट कर देगा कोई कर्म किंचित कर्म कोई कर्म अज्ञान गुनाश कर देगा सबकर्म नहीं हो कोई विशेष कर्म हो अज्ञान नष्ट कर देगा तो अज्ञान यदि कारण से नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है किम ज्ञान है ना, आत्मज्ञान है किम आत्मज्ञान से क्या प्रयोजन है ऐसा शंका करके उत्तर देते कर्मा ज्ञान और विरोधा भावा होने के लिए विरोध होना चाहिए ध्वन का विरोध नहीं कर्म और अज्ञान अज्ञान से ही कर्म होता है कर्म अज्ञान का विरोध ही नहीं इसलिए तो नाशक नहीं होगा कर्म ज्ञान और विरोध नहीं जिस प्रकार अंधकार का प्रकाश के साथ विरोध है प्रकाश अंधकार नष्ट होता है और प्रकाश नहीं जलाए आसन करे प्राणायाम करे अंधकार नष्ट होगा और प्रकाश ही नष्ट होगा उसका विरोध है जिसका विरोध नहीं जितने जोर चलाओ भजाओ की करो अंधकार कहा नष्ट होगा इसी प्रकार कर्म कुछ भी करे अज्ञान का निवर्तक नहीं विरोध विरोध तो निवर्तक होगा अज्ञान निवर्तक नहीं नहीं कर्म विरोधब नवरोधितया कर्मित महाद्या विवर्त्या विद्या विद्यां विद्या विद्यां तेजस्ति निर्ह्य तेजस्वी कर्म ना दे कर्म अविरोधितया अभिद्याम नभिद्याम न कर्म अविद्या की निवृत्ति नहीं करेगा उसमें हेतु अविरोधितया विरोधी नहीं है विरोधी नहीं तो नाशा का नहीं होगा विद्या अभिध्याम निहंती है वो अभिध्या विद्या निहंती वो विद्या और अविद्या में साक्षात विरोध है अज्ञान विद्या अविद्या का विरोध है विद्या के साथ निहंती वो तेजस तिमे संघवत प्रकाश प्रकाशपुंज इसे अंधकार गुनास करते हैं परस्पर विरोधी तेज तेजपुंज तिमे में पुंज संघ है जैसे परस्पर विरोधी उसमें निवर्त निवर्तक भाव है विरोधी होने से विरोध नहीं नहीं होगा अज्ञान रूपम कर्म अंत करण मालिन्याज्ञान रूप है कर्म तो ज्ञान है अज्ञान रूप का कार्य और कर्म अंत करने में काम क्रोधादि कम नाश नोश सहते अज्ञान रूप कर्म अंतकर के मालिने को नाश नहीं कर सकता है अंतकर कर मालिने क्या है काम क्रोधादि तो का उसको नाश नहीं कर सकता है विद्या प्रकाश रूप विद्या प्रकाश रूपे इसलिए अज्ञान का नाश करेगा विद्या करेगी नाश समेपुंज क्षमता समह तेजपुंज तेज पुंज तेज जिस प्रकार अंधकार को करता है इसे ज्ञान अज्ञान को नाश करेगा अन्य कोई नाश नहीं करेंगे कर्म से अज्ञान की निवृत्तन नहीं होगी कर्म तो अंत को शुद्धि का साधन स्वर्गि प्राप्ति का साधन साधन ते अज्ञान निवर्तक कर्म नहीं है विद्या तेजस तिमेरे संग तिमेरा है अंधकार उसका समूह तेज पुंज से नष्ट होता है एक साथ मिला करके दोनों में विरोध होने से नाशक होता है मैनू प्रति शरीर में भिन्न वा सब तो अलग अलग ही, प्रतिशाल तो भिन्न भिन्न है कोई सुखी कोई दुखी कोई जन्म होता है कोई मरता है कोई बच्चा है तो कोई बुढ़ा है भिन्ना आत्मा ही कथम से कैवल्यम इतिहास एक अव्यय तो कैवल्य केवल आत्मा कैसे होगा एक आत्मा है कैसे होगा इसके लिए कहते क्योंकि ज्ञान है कहेंगे एक अव्ययता आत्मा ही है ज्ञान कैसे एक होगा भिन्न भिन्नता अपना है तो भिन्न भिन्न आत्मा होने का एक ब्रह्मा इसे ज्ञान वो ज्ञान कहेंगे, तो वो ज्ञान कैसे होगा एक अद्वितीय ब्रह्म केवल आत्मा शुद्ध ही एक ही एक कैसे होगा तो उसके ऊपर उत्तर देते है अवच्छिन्न इ ज्ञान कन्ना से सत्यवल स्वयं प्रकाशते यात्मा यात्मा यात्मा स्वयं स्वयं प्रकाशते प्रकाशते हात्मा मेघाशु अज्ञाव अवचिन्न जैसे हो जाता है जैसे आकाश घट कर अवच्छिन्न जैसे, जैसे हो जाता है घट कर का आदि कमंडल है कमंडल घट कर का आदि आकाश को भेद नहीं करते फिर भी भेद जैसे लगता है इसी प्रकार अज्ञान से अवच्छिन्न वन्ना से पास अज्ञान ना से सत्य केवल हो जाएगा आत्मा अज्ञान के, के कारण भेद लगता है अज्ञान नष्ट हो गया तो केवल आत्मा रहेगा जिस प्रकार दृष्टान्त है आत्मा मेघा पाए अंशमान स्वयं प्रकाश होते मेघा के कारण अंशमान सूर्य किरण किरण सूर्य मेघ होने कारण दिखते नहीं सूर्य भगवान होगा तो सूर्य प्रकाश के लिए क्या करना पड़ता है अपने आप स्वयं प्रकाश मान है मेघ नष्ट हो गया तो स्वयं प्रकाश मान हो गया इसी प्रकार अज्ञान के कारण भेद दिखता था और जो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया आत्मा ही स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाशमान आत्मा है केवल ही रहेगा केवल आत्मा स्वयं प्रकाश है हे अज्ञान नष्ट होने पर ठीक है, है। परिपूर्ण से अद्वितीय से आत्मा न आत्मा है अद्वितीय और परिपूर्ण परिपूर्ण है व्यापक है, है, है।, है।, है। ब्रह्मा। सब ज्ञान घन ही पूर्ण मधर्णविदम बोलते परिपूर्ण है अद्वितीय है उससे भिन्न कुछ भी नहीं ब्रह्म वेदम सर्व आत्मे वेदम सर्व खदम ब्रह्म सब ब्रह्म तो परिपूर्ण है अनंतम ब्रह्म का देश का सदैव समय इधम आसित एक ही अद्वितीय है, स्वगत सजाते भेद रहित एक ही, ही है और अनंत ब्रह्मिन्न है, है। परिपूर्ण है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं अद्वितीय आत्मा अज्ञान परिकल्पित तो उच्चावच्च शरीर अभ्यास परिचिन अज्ञान से परिकल्पित है नाना प्रकार शरीर उच्चावच उच्चम च अवचम च उच्च देवादी शरीर अवचय पशु पक्षि नाना प्रकार अनेक अनेक तो प्रकार, प्रकार है अज्ञान परिकल्पित अनेक प्रकार शरीर के साथ अभ्यास होने से साधात्म अभ्यास के कारण परिचिन अभिवेक कृतमे अविवेक कृतमेव आत्मा में परिचिन्न भान होता है मैं यहाँ हूँ यह व साधन है यहाँ परिचना बोध होता है मैं सर्व देह में हूं बुद्धि इसलिए मैं यहाँ वहां नहीं हूँ भान होता है के साथ, साथ ता ता ता आकाश सर्व व्यापक ही। ही। में, में का तो ही है घाटे के अंदर भी आकाश है कोई घाट में जल में आकाश का प्रतिमा दिखता है उसको आकाश समझ ले कहेगा आकाश यहाँ घाटे जल रखा गया आकाश का प्रतिमा दिखेगा कहेगा आकाश घटे में वो घाट में जो आकाश है वो है वो आकाश नहीं आकाश का प्रतिमा दिखता है आकाश तो अंदर बाहर सर्वत ज्वर में थोड़ा आकाश का प्रतिमा दिखा घटा तो आकाश हिलता है घटा है आकाश यहाँ है घट को तोड़ दिया आकाश नष्ट हो गया यह परिच्छन जैसे होता है आकाश व्यापक परिच्छन नहीं होता है इसी प्रकार यहाँ चेतन ही है सर्वव्यापक देह के साथ एक अध्यास तो होने से देह में हम बुद्धि होती जैसे बहन होता है बस शुद्ध नहीं है अज्ञान के कारण देह में अभ्यास हुआ परिचिन अविवेकृतम एवं अज्ञान के कारण नत्व दृष्टिया वास्तव पारमार्थ दृष्टिया परिचन्न नहीं, तो तो नहीं न आत्मा में विवेकन त्ञान के नाश हो जाएगा विवेक ज्ञान से आत्मा केवल एवं प्रकाश होते केवल ही, के ही आत्मा रहेगा और कुछ नहीं है एक अद्वितीय आत्मा अभी भी है अज्ञान के अलग दिखता है जब घट में जल रखेंगे चंद्र का प्रतिमा सब जल में दिखेगा अलग उसमें चंद्र अनेक हो जाता है च्र तो वाले का दिख इसी प्रकार अभी अलग दिखने पर भी आत्मा एक ही है अज्ञान के कारण देह में हुआ, मैं आदि देह में अवम बुद्धि करके अलग अलग मानते परिचन्न मानते है वस्तु तो एक ही है बिंब रूप आत्मा एक है अज्ञान नष्ट होने पर केवल आत्मा ही प्रकाश होते उसमें दृष्टांत मेघा वर्णा भावे भानु भी मेघ आवरण सामने आ गया वस्तु तो सूर्य का आवरण नहीं है चक्षु पथ का आवरण करने वाला इतने सामने रख दो सामने कुछ नहीं दिखता है वो सारा पर्वत थोड़ी ढकता है पर्वत कितने बड़ा है आंख उसको ढकेगा ये हाथ ढकेगा हाथ यहाँ रखो दिखता नहीं है इसी प्रकार सूर्य बहुत बड़ा है मेघ यहाँ रह गया आंख के बीच में राजा दिखता नहीं इतने बड़े रह जाएगा तो दिखेगा वो सूर्य को ढकता है मेघ चला गया प्रकाश प्रकाशना ने भी प्रकाश मान था अपने को दिखता नहीं था वो दिख जाता है प्रकाशना तो, स्वयं प्रकाशते आत्मा अभेद बुद्धि आत्मा में अभेदी कैसे के, की एक अद्वित आत्मा कैसे है आत्मा ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी आत्मा के ज्ञान से आत्मज्ञान पर हो जाएगा वो कहा जाएगा आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर दिया आत्मज्ञान को नष्ट करने के लिए कोई रहा ही नहीं, नहीं मैं ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्रह्मा कार्य ज्ञान हुआ ये जो अज्ञान का निवर्तक है ब्रह्म रूप ज्ञान नहीं ब्रह्म रूप ज्ञान तो अनाधिकाल से है वो यदि ब्रह्म रूप ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता तो अज्ञान अभी तक तो नहीं रहता ब्रह्म रूप नित्य ज्ञानम अज्ञान से निवर्तक न बहुत तो अज्ञान का निवृत होता है ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ सही वृत्ति आरुढ़ ज्ञान वृत्ति ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक अहमअ्म ब्रह्म ये ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म विषय ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक ठीक है वृत्ति ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान हम ब्रह्म अज्ञान को नष्ट कर दिया अब वृत्ति ज्ञान रह गया और कुछ नहीं रहे अज्ञान अज्ञान के कार्य चलाएगा किंतु वृत्ति ज्ञान तो रह जाएगा तो वृत्ति ज्ञान और ब्रह्म दो हो गई एक होगा अभेदी वृत्ति ज्ञान सिद्ध होगा अत्र संस्थान पर कहते अज्ञान करु समीव ज्ञाभ्याल्वा ज्ञान स्वयं से जल कतकनुवत्त ओ पूर्णमीद पूर्ण पूर्ण मुदच्य से पूर्णश